तुम घोड़ी श्रवा कर्ण अश्वस्थामा शल्य और लाख रथी हजार और सेना लेकर हमारे पीछे रहो, वहाँ इंद्राजी देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे फिर पांडवों की तो बात ही क्या है वहां तुम बेखटके रहना द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढारक बढ़ाने पर सिंधु राज्य गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला ये दस हजार सिंधु घोड़े बड़े हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे इसके बाद आपके पुत्र और सिंधुराज की के के लिए सेना अग्रभाग में आकर डट गए का बनाया हुआ यह चक्र चक्र चौबीस कोस लंबा और पीछे की ओर दस कोस का फैला हुआ था उसके पीछे पद्म गर्भ नाम का अभेद्य व्यूह था और उस पर्व गर्भ व्यूह में सूचित मुख नाम का एक गुप्त व्यू बनाया गया था इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए सूची व्यू के मुख्य भाग पर महान कृतवर्मा को नियुक्त किया गया उसके पीछे काम्बोज नरेश और जल तथा उसके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे शकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए एक लाख योद्धा तैनात किए गए थे इन सबके पीछे सूची के के में बड़ी भारी सेना सहित राजा हो गई तथा ढेरी और मृदम का शब्द और वीरों का कोलाहल होने लगा तो रौद्र मुहूर्त में रणांगण में वीर व अर्जुन दिखाई दिए इन्हर नकुल के पुत्री तथा धृष्टुन ने पांडव सेना की जो रचना की थी इसी समय कुपित काल और के समान तेजस्वी और अपनी को पूरी करने वाले नारायण वीर अर्जुन ने अपने दिव्य व्रत पर चढ़कर गांधी धनुष की टमकार करते हुए युद्ध फूम में पदार्पण किया उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर संख की उनके साथ ही श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपना पांच जन शंख बजाया उन दोनों के शंख से आपके सैनिकों के रोंग खड़े हो गए शरीर लगे और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे मल मलमुक्त छोड़ने लगे इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख पूरी मृदंग और नजारे आदि बदने लगे अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा ऋषिकेश आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए मैं उसकी हस्ती सेना को बेद कर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा जैसे श्रीकृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ फाका बस अब दोनों ओर से बड़ा तुम्हुल संग्राम खेल गया आपकी ओर के सभी रथी श्रीकृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे तब महाबाबू अर्जुन ने भी क्रोध में अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरम्भ कर दिए बाद की बाद में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई यही नहीं घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र दिखाई देने लगी आपके सैनिकों को सब और अर्जुन ही दिखाई देता था वे बार बार अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन वह खड़ा हुआ है इस प्रकार चिल्ला उठते थे इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने पर ही प्रहार कर बैठते थे उस समय काल के वर्षीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन न देखने लगे थे कोई को ल, लुहान होकर मरणासन हो, हो गए थे कोई गहरी वेदना के कारण रहे थे और कोई पड़े -पड़े अपने भाई बंदों को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की राज सेना का संहार कर डाला इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी अर्जुन की मार के कारण वह उनकी और मुंह फेर देख भी नहीं सकती थी इस प्रकार सभी मैदान छोड़कर भाग गए सभी का उत्साह नष्ट हो गया तब उसकी सेना को चारों ओर से घेर लिया इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया इधर पुरुष सिंह अर्जुन ने बड़ा भीषण से मुलाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे वे हाथी गांडी धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर चित्कार करते पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे उनके कंधों पर दो पुरुष बैठे थे, उनके भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी वे कब बाण चढ़ाते हैं कब धनुष की डोरी खींचते हैं कब बाढ़ छोड़ते हैं और कब तरक में से नया बाढ़ निकालते हैं यह जान ही नहीं पड़ता था वे धनुष की सहित जान पड़ते थे। इस प्रकार के द्रोणाचार्य से, से सुरक्षित होने की आकांक्षा से सकट व्यूह में घुस गयी अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संघार कर के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े आचार्य व्यूह के द्वार पर खड़े थे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 जितना कहकर उन्होंने अर्जुन को उनके रथ घोड़े ध्वजा और द्रोणाचार्य के सहित बाणों, अच्छा तो बाणों को रोक कर अपने आक्रमण किया दोनों ने तुरंत उनके बाढ़ काट डाले और अपने विषाग्न के समान धनते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही पर चोट की इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे उनके बाणों से कट कटकर अनेकों योद्धा घोड़े और हाथी धरासाई होने लगे अब द्रोण ने पांच बाणों से श्रीकृष्ण को और तिहत्तर से अर्जुन को घायल कर डाला तथा तीन बाणों से उनकी ध्वजा को बीध दिया फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा अर्जुन अर्जुन, अर्जुन देखो हमें यहां समय नष्ट नहीं करना चाहिए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 जो युद्ध में आपको परास्त कर सके इस प्रकार पहले अर्जुन जयद्रत के वर्ग के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए उनके उनके पीछे पीछे उनके पांचाल राजकुमार और उत्तम भी चले गए अब जय कृतवर्मा हम्बोध नरेश और श्रोतारू ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका उन विद्याभिलासी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा चितुवर्मा ने अर्जुन को दस माल मारे अर्जुन ने उसके एक सौ तीन बाढ़ मारकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ही पर घायल कर, कर दिया पांच बाढ़ों से अर्जुन की छाती पर वार किया तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा पार्थ तुम कृतवर्मा पर दया मत करो इस समय संबंध का विचार छोड़कर थो, बलात् मार डालो इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से कृतमर्मा को अचेत कर काम्बोज वीरों की सेना की ओर चले अर्जुन को इस प्रकार बलते महापराक्रमी राजा महापरा अपना विशाल धनुष बड़े वेग से उनके सामने आया उसने अर्जुन के तीन और श्री कृष्ण के सत्तर बाण मारे तथा तो एक तेज बाण से उनके ध्वजा पर वार किया अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तर्कश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में नौ बार मारे इस पर अर्जुन ने हजारों बार छोड़कर श्रोतायुद्ध को तंग कर डाला और उसके एवं घोड़ों को भी मार डाला तब महाबली श्रोतायुद्ध रथ से उतरकर हाथ में ले अर्जुन की ओर दौड़ा यह वरुण का पुत्र था महावी पर इसकी माता थी उसने अपने पुत्र के स्नेह वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध हो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 किन्तु इस समय श्रोतायुद्ध की मस्तक पर काल रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे श्रीकृष्ण पर वार किया भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रोतायुद्ध का काम तमाम कर दिया श्रोतायुग ने युद्ध न करने वाले श्रीकृष्ण पर गला का वार किया था इसलिए उसने लौट उसी को नष्ट कर दिया इस प्रकार वरुण की कथनानुसार ही श्रोतायुद्ध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते देखते प्राणहीन कर पृथ्वी पर गिर गया सुत को मरा देखकर कर की सारी सेना और उसके नायकों के भी पैर उखड़ गए इसी समय काम्बोल नरेश का सोए हुए पुत्र श्रीरक्षण अर्जुन के सामने आया अर्जुन ने उसके ऊपर सात बार छोड़े वे उस वीर को घायल करके पृथ्वी में घुस गए तब श्रीरक्षण ने तीन बारों से श्री कृष्ण को बीन पांच बार अर्जुन पर छोड़े अर्जुन ने उसका धनुष काट कर ध्वजा भी काट डाली और दो अत्यंत वर्षा करती पृथ्वी पर गिर गई शक्ति की चोर से अर्जुन को गही मूर्छा आ गई चेत होने पर उन्होंने कंक पत्र वाजे चौदह वाणों से सुदक्षण को तथा तो उसके घोड़े ध्वजा धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया फिर और भी बहुत से बाढ़ रुकड़े कर, कर दिए इसके पश्चात की छाती फाड़ डाली अंग छिन्न भिन्न हो गए और मुकुट तथा अंगदादी आभूषण इधर उधर बिखर गए फिर एक करनी नाम के बाढ़ से उन्होंने उसे भी धराशाई कर दिया राजन इस प्रकार वीर सुताज और सुदर्शन के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भर कर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे अर्जुन ने अपने से उनमें छह हजार जोधाओं का सफाया कर दिया तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया किन्तु वे जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे उन्होंने अपने गांधी धनिष से छूटे हुए वाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया उनके कटे हुए सिरों से सारी रणफ पड़ गई जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार कर रहे थे, महाबली श्रीतायु और उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाएं और बाएं ओर से बाढ़ बरसाना आरंभ कर दिया और हजारों माल छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया इसी समय श्रीतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े जोर से तोमर का वार किया उसे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए इतने में ही अत्युता जी ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्षण त्रिशूट फेंका उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के झंडे का सहारा लेकर बैठ रहे तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर कर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा अर्जुन को अचेत देखकर श्रीकृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपने मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे उससे बल पाकर वे धीरे धीरे में आने लगे। इस प्रकार मालूम का यह नया जन्म ही हुआ उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं, तथा दोनों शत्रु सामने डटे हुए हैं बस उन्होंने तुरंत अंध्रा प्रकट किया उससे हजारों बाढ़ निकलने लगे उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाढ़ भी अर्जुन के बाणों से विदिन्न होकर आकाश में उड़ने लगे बाद की बात में उनके बाणों से मस्तक और जाने के कारण दोनों महारथी हो गए। इस प्रकार और का वध हुआ देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके अनुयायी पचास रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे देरों का संहार करते कौरों की सेना की ओर बढ़े श्रुतायु और अच्छुतायु का व्रत हुआ देखकर उनके पुत्र नेतायु और दीर्घायु रोज में भर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने आए किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहूर्त अर्जुन कौरों की सेना को कुचल रहे थे उस समय कोई भी क्षत्रियवीर उन्हें रोक नहीं पाता था इतने ही में गा की सहित अंग देशी पूर्वीय दक्षिणात और कलिंग देशी राजाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया किन्तु अर्जुन ने गांधी से छोड़े हुए बाणों से तत्काल भी उनके सिर और को उड़ा दिया इस युद्ध में अनेकों गोखी वृक्ष के बाणों से बिंद कर सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित अर्धमुंडाधारी एवं दाभी वाले आचार वृक्षों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट डाला उनके बाणों से बिंद कर वे सैकड़ों पर्वतीय भयभीत होकर संग्राम भूमि से भाग उठे इस प्रकार घोड़े हाथी और रथों के सहित अनेकों वीरों का संघार करते हुए वीर धन रणभूमि में विचर रहे थे अब राजा अम्बर्ष ने उनकी गति को रोका अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीसरे बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला और धनुष को भी काट गिराया अम्बर्ष एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्रीकृष्ण पर चोट करने लगा तब अर्जुन ने दो बहणों से गदा सहित उसकी दोनों काट डाली और एक बार से उसका मसलब भी उड़ा दिया इस प्रकार वह मरकर धमाक से पृथ्वी पर जा पड़ा